बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु उषो के अमृत प्रवचन एस धमो सनंतनों प्रवचन नंबर 73 भाग 3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 श्रावक कहते हैं सुनने वाले को बुद्ध को सुनता था अगर सुना होता तो दुखी होना नहीं था कानों से ही सुना होगा हृदय से नहीं सुना था नाम मात्र को श्रावक था वस्तुतः श्रावक होता तो यह बात नहीं होनी थी जब बुद्ध को पता चला कि उस श्रावक का बेटा मर गया और वह बहुत दुखी है तो बुद्ध ने कहा अरे तो फिर उसने सुना नहीं फिर कैसा श्रावक श्रावक का फिर अर्थ क्या हुआ वर्षों सुना और जरा भी गुना नहीं तो आज बेटा ने मर के सब कलई खोल दी, सब उघाड़ा कर दिया उसका दुख कुछ ऐसा था कि सारे गांव में चर्चा का विषय बन गया नित्य प्रति वो शमशान जाता बेटा मर गया जला भी आया मगर रोज जाता उस जगह जहां बेटे को जलाया वहां बैठकर रोता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 नष्ट हो जाने वाला ही नष्ट हुआ मरने वाला ही मरा उपासक किसी को प्रिय बनाओगे तो शोक और भय उत्पन्न होता ही है अशोक होना है तो प्रि ना बनाओ अप्रि ना बनाओ राग के संबंध न जोड़ो जीवन को बोध में लगाओ राग में नहीं जागने में लगाओ निद्रा और तंद्रा में नहीं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 जीवन में कुछ और क्या कर पाते हैं सिर्फ दुख की परतें इकट्ठी करते चले जाते हैं बूढ़े होते जाते हैं जैसे जैसे दुख परतें जमती जाती हैं वैसे वैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है कोरे कागज की तरह आते हैं छोटे बच्चे और फिर लकीरों पे लकीरें दुख की लिखी जाती है। हमारा जीवन दुख की एक कथा है हम ये दुख कैसे लिखते है? सारे दुखों के मूल में मृत्यु है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 एक बार जब वे सज्जन अपने मोहल्ले के सेनेगाक से एक भिक्षुक को लेकर घर की ओर चले तो उन्होंने देखा कि भिक्षु के पीछे पीछे एक और फटेहाल आदमी भी चला आ रहा है और उसके पीछे एक और फटेहाल आदमी चला आ रहा है ग्रस्त ने उस आदमी के बारे में भिक्षु से पूछा तो भिक्षु ने कहा महाशय वो मेरा दामाद और मैं उसका पालन पोषण करता हूं खुद भिकारी हैं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 ष्णा से मुक्त पुरुष को शोक नहीं है फिर भय कहा सिर चढ़ी धूल है शायद तुम्हें मालूम ना हो एक हंसी भूल है शायद तुम्हें मालूम ना हो फूल खिलते हैं जो पत्थर की हथेली पे अलभ्य हम वही फूल हैं शायद तुम्हें मालूम ना हो तुम तो सागर हो बरसती हैं घटाएं तुम पर तृष्णा लबकूल है शायद तुम्हें मालूम ना हो कस्तियां की अब उद्दाम तरंगों के बीच शीर्ष मस्तूल है शायद तुम्हें मालूम न हो फूल की शक्ल से ये छद्म सुदर्शन चेहरे विश्व जय सूल है शायद तुम्हें मालूम न हो देह मंदिर है तपोवन है मेरा अंतस्थ स्थल आरी हम मूल हैं शायद तुम्हें मालूम न हो हमें मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है जहां हमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है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 उसके पहले की घटना भगवान के जेतवन में बिहरते समय एक अनागामी स्थिविर मरकर सुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए मरते समय जब उनके शिष्यों ने पूछा क्या बनते कुछ विशेषता प्राप्त हुई है तब निर्मल चित्त स्थावीर ने यह सोचकर कि यह भी क्या कोई उपलब्धि है या विशेषता है चुप्पी ही साधे रखी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 तो ये परम घटना है यह परम उपलब्धि भगवान के जेतमन में विहार करते समय एक अनागामी स्थिर एक वृद्ध भिक्षु मरकर सुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए ब्रह्म के साथ जो एक हो गया वही ब्रह्मलोक और जहां शुद्धि परम हो गई जहां कुछ भी अशुद्ध ना रहा वही सुद्धावास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 एकदम परम आनंद की वर्षा होने लगी भीतर तो पता नहीं चलेगा अंधेरा था जन्मों जन्मों का सब कट गया आखिरी पर्दे बची थी वो भी टूट गई आखिरी पर्दा भी उठ गया तो इस स्थिर को साफ दिखाई पड़ रहा है क्या हो गया लेकिन सोचा कि ये भी क्या कोई उपलब्धि है दो कारणों से ये उपलब्धि नहीं पहली तो बात उपलब्धि है अहंकार की भाषा मैंने पा लिया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 अब नहीं आऊंगा तो यह भी आने का एक उपाय हो जाएगा क्योंकि फिर थोड़ा मैं अभी शेष रह गया कहें कि बहुत कुछ पा लिया पा लिया जो पाना था तो भी अज्ञान की ही घोषणा होगी उपनिषद कहते हैं जो कहे मैंने जान लिया जानना कि नहीं जानता है सुखरात ने कहा है कि जब मैंने जाना तो जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं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 तकलीफ भी हुई होगी मौत की तो तकलीफ हुई ही हुई, हुई गुरु मर रहा है साथ में यह भी तकलीफ हुई होगी कि ऐसे आदमी के सि हमको क्या होगा ये तो मर गए और कुछ बिना पाए मर गए और हम इनके पीछे भटक रहे हैं हम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं तो वो बुद्ध के पास गए उनका रोना दो कारणों से था एक तो गुरु मर गया लेकिन उससे भी बड़ा कारण यह था कि हम भी किसके चक्कर में पड़े रहे कुछ इसको मिले ही नहीं था भगवान ने कहा भिक्षु रो मत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 वहां कोई बचा ही नहीं जिसको उपलब्धि का भाव हो नहीं कोई बचा इसी को तो शुद्ध अवस्था कहते जहां कोई मैं नहीं रहा वहीं तो परम शुद्धि है और तब उन्होंने यह अपूर्व सूत्र कहा छंद जातो अनखात मनसा चा फुटोसिया कामेश अपट्टी बद्ध चित्तो उद्ध सोतो ती बुंज थी अनख्यात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 बद्ध हो गया जो उस अनख्यात से जो उस अनिर्वचनी के साथ संगीत में बंध गया छंदोबद्ध हो गया छंद जा तो अनक मनसाचा फोटोसिया और जिसके मन में उस रस की वर्षा हो गई उस रस ने जिसके मन को डुबा दिया जो स्नान कर लिया उसने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 जिसको सार हाथ में आ गया फिर वो आसार को नहीं पकड़ता ऐसा व्यक्ति बुद्ध कहते हैं ऊर्ध सोता कहा जाता है कामेशा अपट्टी बद्ध चित्तो जो सदा से बंधा था चित्त काम वासनाओं में वो सारे बंधन गिर गए जंजीरें टूट गईं, बेड़ियां टूट गईं, वो चित्त मुक्त हो गया वो चित्त मुक्त होकर ऊपर उठने लगा कामेशा अपपट्टी बद्ध चित्तो ऊर्ध सोतो तिबुंच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 और जिसको हम आत्मा कहते हैं वो यही पानी है जो तपश्चर्या से तप से भाप बन गया वास भीभूत हो गया उड़ने लगा ऊपर की तरफ पंख मिल गए जिसे तो ऊर्धामी नीचे चलो तो संसार है ऊपर चलो तो परमात्मा है छंद जा तो अनक खा इस अव्याख्य में जिसको रस आ गया जो नाचने लगा मग्न होकर वह फिर नहीं लौटता जो मयूर हो गया फिर नहीं लौटता खिड़की से उड़ गंध सांथ लिए रस भीगे छंद भीत टंगे पुष्पों के चित्र बिखराते लगते मकरंद किसी नई कविता की पंक्ति अधरों पर हो उठी अधीर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 आज तो नहीं